बच्चों एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था उसमें रहा करते थे। उनमें से एक बहुत ही सियाणा हंस था वो बुद्धिमान भी था और बहुत दूरदर्शी था सब उसका आदर करते और उसे प्यार से ताऊ कहकर बुलाया करते एक दिन उसने एक लम्ही सी पेड़ को पेड़ के तले पर बहुत नीचे लिपटते हुए देखा ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा देखो इस बेल को नष्ट कर दो नहीं तो एक दिन ये बेल हम सबको मौत के मुंह में खींच के ले जाएगी एक हंसते वो बोला छोटी सी बेल बेला हमें मौत के मुंह में कैसे ले जाएगी हमसे समझाया आज ये तुम्हें छोटी सी लग रही है लेकिन धीरे धीरे ये पेड़ के सारे तने को लेटा मारकर ऊपर तक पहुंच जाएगी फिर बेल का तला मोटा हो जाएगा और पेड़ चिपक जाएगा तब नीचे से उतर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी बन जाएगी कोई भी शिकारी उस सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सब मारे जाएंगे दूसरे हंस को यकीन नहीं आया एक छोटी सी बेल भला कैसे सीढ़ी बनेगी तीसरा हंस बोला पु तूते छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है एक हंस बोल अपनी अकल का रोब डालने के लिए अंत शंट कहानी बना रहा है इस प्रकार किसी दूसरे में की बात को से नहीं लिया। इतनी देर तक देख पाने की उनमें अकल ही कहा समय बीतता रहा बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखों तक पहुंच गई बेल का तला मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तले पर सीढ़ी सी बन गई जिस पर आसानी से चार जा सकता था सबको तव की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात तो नहीं थी एक दिन जब सब हंस गाना चुनने बाहर गए हुए थे तब एक बहेलिया उधर आ निकला पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर अपना जाल बिछाया और चला गया को सारे हंस पेड़ तो बहेली के जाल जाल में में बुरी तरह फंस फंस गए। गए जब वो में फंस और फड़ लगे, तब उन्हें की बुद्धिमानी और दूरदर्शता का पता लगा तब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे ताऊ सबसे रुष्ट था और जो बैठा था एक हंस ने हिम्मत करके कहा ताऊ हम मूर्ख हैं लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो दूसरा हंस बोला इस संकट से निपटने के लिए तरकीब तुम ही बता सकते हो आगे हम तुम्हारी कोई बात नहीं टालेंगे सभी हंसों ने हामी भरी तब तऊ ने उन्हें बताया मेरी बात ध्यान से सुनो सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर कर जमीन पर रखता जाएगा वहां भी मरे सामान पड़े रहना जैसे ही वो अंतिम हंस को नीचे रखेगा मैं सीटी बजाऊंगा मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाएगा सुबह बहेलिया आया हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर कर जमीन पर पटकता गया सीठी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए बहेलिया आवाज होकर उन्हें देखता रह गया